पाठ पांच प्रार्थना सत्य जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है बाइबल आयत बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना असंभव है जो कोई उसके पास आता है उसमें विश्वास होना चाहिए कि वह है और जो कोई उसकी खोज करता है वह उसे प्रतिफल देता है इब्रानियों ग्यारह उसका छ और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है परिचय विश्वास मनुष्य की आंतरिक विशेषता है जिसके जरिए वह अदृश्य परमेश्वर से बात करने की आस रखता है उसको उसकी पूर्ण पूर्णता में विश्वास का हाथ बढ़ाना जरूरी है जहाँ तक असफल है वहाँ उसे विश्वास करना चाहिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम हमारे स्वाभाविक परमेश्वर की संतान के अधिकार पर दावा करते हैं केवल परमेश्वर पहाड़ को हिला सकता है किंतु तो विश्वास और प्रार्थना के द्वारा हम मांग सकते है की परमेश्वर ऐसी पहाड़ों को हिलाने के लिए हमें प्रत्येक दिन प्रार्थना करना चाहिए तथा परमेश्वर की सुननी चाहिए ग्यारह एक फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा हे प्रभु जैसे योना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया वैसे भी हमें भी तू सिखा दे हमें सीखना चाहिए कि कैसे प्रार्थना करते हैं शरीर का दिखाना महत्वपूर्ण नहीं किंतु हृदय का दिखाना महत्वपूर्ण है घुटने में बैठने से बढ़कर परमेश्वर को अपना हृदय सौंपना मुश्किल है फिर भी बाहरी दिखाना आंतरिक आत्मिक स्वभाव का प्रतीक है लेकिन हमेशा नहीं दोबारा मुख्य बात हृदय का दर्शना है मत छ नौ ऐसी तेरा सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधो को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला परन्तु बुराई से बचा क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है आमी हम पिता से प्रार्थना करते हैं प्रभु ने सिखाया है कि हमारा पिता जो स्वर्ग में है बाइबल आधार बताता है कि हम पिता से प्रार्थना करते हैं प्रभु यशु के नाम से और पवित्र आत्मा की शक्ति में यह प्रार्थना हमारी प्रार्थना का नमूना है उसका दस। तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो हमें पिता की इच्छा में होना जरूरी है प्रार्थना का उद्देश्य मनुष्य की इच्छा स्वर्ग में पूरी हो नहीं है किंतु परमेश्वर की इच्छा धरती पर पूरी हो जब उसकी मंसा हमारी मंसा में बन जाती है तो हम अपने परमेश्वर से कहेंगे मेरा भोजन जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छाओं को पूरा करना तथा उसके कार्यों को पूरा करना है ये न उसका चौतीस यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं ये होना उसका चार जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है परमेश्वर की महिमा हमारी पहली प्राथमिकता का विषय होना चाहिए जो कुछ भी हम प्रार्थना करें वह परमेश्वर की इच्छा तथा उसकी महिमा के लिए होना चाहिए और वह प्रार्थना परमेश्वर के द्वारा पूरी हो जाएगी अगर हम धरती पर तैयार हैं उसकी महिमा के लाने के लिए तो परमेश्वर हमें जो कुछ भी जरूरत है देने के लिए तैयार है यूना चौदह उसका तेरह और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो हमें विश्वास से प्रार्थना करना जरूरी है परमेश्वर की इच्छा यशु का नाम पूरी दुनिया में फैलना है पहला तुम मोतिय दो उसका चार वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले मेरी स्वयं की प्रार्थना के जीवन में परमेश्वर ने मुझे इस आधारभूता को दर्शाया है कि यह आसान है कि मैं कुछ भौतिक वस्तुओं में बह जाऊं। किंतु पिता ने मुझे बताया कि प्रभावशाली प्रार्थना हृदय से आती है इसलिए मुझे पुण्य जांचना है की मैं पिता की इच्छा में हूँ और मैं उसकी इच्छा में होना चाहता हूँ परमेश्वर की इच्छा को हृदय ऐसी पूरा करना चे, उसका चे। और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा न करो परमसी के दासों की नाई मन श्री परमेश्वर की इच्छा पर चलो मुझे मेरे उद्देश्यों को जांचना जरूरी है क्या मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता की महिमा हो और जिससे मुझे एक सही रास्ता मिले क्या मैं विश्वास से प्रार्थना करता हूँ अपनी विनती को उसके वचन के आधार पर रखकर प्रार्थना करो कि आप परमेश्वर की महिमा को लेकर आएं, यीशु का नाम पूरी दुनिया में प्रकट करें। पूछें, इस कहानी में आपको कौन सी बात सबसे अच्बित करती है इस कहानी में कौन सी बात सबसे रुचि करती चुनौती जो भी आपने इस सप्ताह परमेश्वर के वचन से सीखा है उसे दूसरों को भी बताए